चदरिया जीनी रे रहलाद सुदा माने ओढ़ी सुखदेव ने निर्मल कीनी और कबीर भी अपनी बात कहते हैं यह दावा नहीं यह ऊपर वाले का आभार है कि दास कबीर ने भी ऐसी ओढ़ी कि जू की त्यों धरी दीनी एक दाग न लगा तो इस जुगती को इस योग को इम राजयो विदु राजर्षियों ने जाना सकाल नेह महता योगो नष्ट पर बहुत समय के बाद वह योग नष्ट प्राय सा नष्ट नहीं हुआ क्योंकि इमं विवस्वते योग प्रोक्तवान अव्ययम ये अव्यय योग है इमं अव्ययम योगम अव्यय मतलब अविनाशी और जो अविनाशी योग होता है वह नष्ट नहीं हो सकता इसलिए नष्ट प्राय हुआ जैसे विस्मृत हो गया तुम्हारे पास हजार रुपये का नोट है लेकिन तुम विस्मृत याद ही नहीं तुम्हारे बटवे में पैसा है और तुम लोगों से मांग रहे हो पांच सौ रुपया उधार दे देगा ना कल लौटा तुम्हें तुमको पता नहीं तुम्हारे अंदर तुम्हारे जेब में हजार रुपया पड़ा है बटवे तुम्हें विस्मृत हो गया बस तो वो हजार रुपया कोई नष्ट नहीं हुआ लेकिन तुम्हें विस्मृत हो गया है बस उसी प्रकार यह योग तो अव्यय है अविनाशी है वो नष्ट नहीं हुआ हो सकता नहीं लेकिन लोगों को विस्मृत हो गया लोगों में अब उसकी जानकारी न रही इसलिए नष्ट प्राय सा हो गया कृष्ण कहते हैं अर्जुन आज मैं तेरे माध्यम से पुनः उस योग को जीवित कर रहा हूं इसका मतलब है उसका स्मरण करा रहा बहुत अच्छी बात है स्मारय न तो शिक्षय मैं स्मरण करा रहा हूं मैं सिखा नहीं रहा हूं यहां से जो भी कुछ कहा जा रहा है वो आपको सिखाने के हिसाब से नहीं आप सब तो सीखे हुए हैं भाई सब बड़े ज्ञानी हैं, एक एक परम ज्ञानी अच्छा ये बताओ किसको ये पता नहीं कि एक ना एक दिन मरना है? क्या नहीं पता आपको और जब मरेंगे तो साथ कुछ नहीं ले जा पाएंगे खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाना कौन नहीं जानता भाई इसमें से बताओ बताओ हाथ हाथ ऊपर करो सत्य कौन नहीं जानता इसका मतलब आप सब तो ज्ञानी हो यार बड़े समझदार हो तो तुमको सिखाने की तो कोई बात ही नहीं है तुम तो सिखे सिखाए इसलिए स्मार ये न तो शिक्षा ये तो स्मरण केवल दिला रहे हैं आपको पता है ना कि जब जाएंगे तो साथ कुछ नहीं चलेगा आपको पता है ना आपको पता है ना एक ना एक दिन मरना है आप भूले तो नहीं है ना हां बस मार है न तो शिक्षा ये कोई शिक्षा की बात नहीं ये कोई सिखाने वाली बात नहीं आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू केवल याद दिला रहे केवल स्मरण दिलाने की बात सभी जीव भगवान के अंश स्वरूप है सिद्धरूप है ज्ञान स्वरूप है देखो ज्ञान तुम्हारा अपना स्वरूप है और स्वरूप का अभाव कभी नहीं होता बस केवल वह ज्ञान ढंक जाता है तुमने देखा मैं हूं यह अनुभव सबका है यह अनुभव करने के लिए कोई हिमालय में तपस्या करने की आवश्यकता है क्या सबको अनुभव है मैं हूं और हमारा सारा संसार मैं और हूं के बीच में ही है मैं हूं उसके बीच में मैं खाता हूं मैं बोलता हूं मैं सोता हूं मैं चलता हूं मैं देखता हूं मैं लड़ता हूं सारी क्रिया इस मैं और हूं के बीच में है तुम्हारा सारा संसार इस मैं और हूं के बीच में मैं हूं यह अनुभव सभी का एक बच्चे का भी है अनुभूति के जगत में मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी का भी नहीं है किसी का हो तो बताओ एक जगह एक सज्जन ने हाथ उठाया बोले सुनिए भाई जी मेरा अनुभव है उनका क्या अनुभव हुआ बोले आप कह रहे हो मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसी का नहीं है लेकिन यह अनुभव हमने किया क्या अनुभव किया बोले वही मैं नहीं हूं वो वाला वेरी गुड मजा आता है जब ऐसा वाद होता है वाद प्रबतता मम यह भगवान की विभूति है वाद क्योंकि वादे वादे जायते तत्व बोध हाद हा। से तत्व का बोध होता विवाद मत करना वाद अवश्य करना वाद से तत्व का बोध होता है तो उन्होंने कहा आप तो कह रहे हैं ऐसा अनुभव किसी का नहीं लेकिन मेरा है। क्या अनुभव हुआ भैया बस वही मैं नहीं हूं वो वाला वेरी गुड कब अनुभव हुआ ये बोले जब मेरा ऑपरेशन था मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बेहोशी का इंजेक्शन दिया तब अनुभव हुआ मैं नहीं हूं वेरी गुड आप कह रहे हैं कि ऐसा अनुभव किसी का नहीं लेकिन मेरा अनुभव है वेरी गुड फिर से एक बार कहो क्या अनुभव हुआ बोले वही मैं नहीं हूं वेरी गुड सच बोल रहे हो बोले बिल्कुल सच बोल रहा हूं क्या अनुभव हुआ बोले मैं नहीं हूं यह अनुभव हुआ गुड यह अनुभव किसने किया बोले मैंने जोर से बोला तो सही मैंने मैंने खुद नहीं अनुभव किया फिर से पूछा यह अनुभव किसने किया बोले मैंने तो फिर लोग हसे तब तो उसको उसने सोचा कुछ गड़बड़ है फिर कहा कि भैया उस वक्त यदि तुम न होते तो यह अनुभव तुमको कैसे होता मैं नहीं हूं यह अनुभव करने वाला भी तू ही है तो तू हमेशा त्रिकाल में है इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जब यह शरीर नहीं था तब भी तू था शरीर है तब तू है शरीर नहीं रहेगा तब भी तू रहेगा तुम त्रिकाल सत्य हो खोज खुद की स्वयं की करो परमात्मा की खोज करने की आवश्यकता नहीं है वो तो सर्वत्र है सर्वदा है खोज स्वयं की प्रेम परमात्मा से करो परमात्मा की खोज क्या परमात्मा से प्रेम और सेवा संसार की कृष्ण कहते हैं गीता में अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधना तत्र का यह सब जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो पहले भी था अव्यक्त था अब दिखाई पड़ रहा है व्यक्त है ये प्राणी मात्र दिखाई पड़ रहे हैं व्यक्त हैं भूत मात्र और जब नहीं दिखाई पड़ेंगे तब भी ये होंगे अव्यक्त रूप में ये व्यक्त से अव्यक्त अव्यक्त से व्यक्त ये खेल चलता रहता है लेकिन सभी हैं जब यह कुर्ता नहीं था तब भी मैं था यह कुर्ता है तो इसको पहन के मैं ही बैठा हूं और जब इस कुर्ते को उतार दूंगा तब भी मैं रहूंगा बस जो कुर्ते से लागू होती है बात वही शरीर से लागू होती है सोचो यह शरीर नहीं था तब भी मैं था शरीर है तो इस रूप में मैं ही तुमको दिखाई पड़ रहा हूं और इस शरीर को तुम कुछ नाम से पुकारते हो भाई श्री आ गए इस शरीर को तुम कहते हो लेकिन जब यह शरीर नहीं था तब भी मैं था यह शरीर है तो इस रूप में मैं ही आपको दिखाई दे रहा हूं और जब यह शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा मेरा नाश नहीं है कोई यह कहता है मैं कोट हूं मैं कुर्ता हूं मैं पजामा हूं ऐसा कहता है तो फिर मैं शरीर हूं ऐसा कैसे मान लिया तुमने शरीर ओढ़ा है तुमने शरीर पहना तो कोट का महत्व है कि कोट के पहनने वाले का तो महत्व उस चेतना का है जिसने शरीर को धारण किया है मैंने शरीर धारण किया है शरीर ने मुझको नहीं मेरे कारण शरीर है शरीर के कारण मैं नहीं छगनलाल सूट पहनकर शादी में गए ये तो कहो ठीक है लेकिन सूट छगनलाल को पहन के शादी में गया मैं शरीर को धारण करता हूं शरीर मुझे धारण नहीं करता चेतन है वो जड़ को धारण करेगा जो जड़ है वो चेतन को क्या धारण करेगा तो साहब मकान ने बनाया और कहते हो मेरा मकान और फिर रह लिए मकान में मकान तुमसे ऊंचा, मकान तुमसे चौड़ा मकान तुमसे लंबा मकान हर मामले में तुमसे फिजिकली तो बहुत बड़ा फैला हुआ लेकिन मकान के बनाने वाले तुम ही हो और उस मकान में रहने वाले तुम हो और मेरा मकान कहते हो इस शरीर के भी बनाने वाले तुम हो इस शरीर में रहने वाले तुम हो कहते हो मेरा शरीर मेरा देह लेकिन याद रहे मैं और मेरा ये हमेशा भिन्न वस्तु है ये एक नहीं हो सकते मेरा मकान कहते हो तो इसका मतलब तुम मकान नहीं हो मेरा कुर्ता बोलते हो सीधा सा मतलब है तुम कुर्ता नहीं हो मेरा शरीर कहा तुमने मतलब निकला तुम शरीर नहीं हो तुम शरीर से अलग हो इस शरीर में रहने वाले इस शरीर के बनाने वाले इस शरीर को बनाया भी तुमने अपने कर्मों से अपने प्रारब्ध के चलते इसके निर्माता तुम हो तुम ही अपनी वासनाओं के अनुसार शरीर धारण किए। साहब भागवत में तो एक जगह ऐसी कथा आती है कि ये जितनी महिलाएं हैं वे सभी पूर्व जन्म में पुरुष थी और जितने पुरुष हैं सब पूर्व जन्म में स्त्री थे कभी कभी ये महिलाएं बड़ी परेशान हो जाती हैं पुरुषों से तो कहती है क्या अवतार है ये अबला स्त्री का भगवान करे अगले जन्म में भगवान हमको पुरुष बनाए और तुम लोगों को औरत बनाए तो पता चलेगा तुम पुरुषों को कभी परेशान होकर ऐसा बोलती लेकिन एक बात कहूं ये जितनी महिलाएं हैं गए जन्म में पुरुष थी और जितने पुरुष हैं गए जन्म में स्त्री क्यों बोले इन पुरुषों की स्त्रियों में बहुत आसक्ति थी तो उस आसक्ति के चलते जब मरे तो दूसरे जन्म में स्त्री बने तो महिलाओं की आसक्ति पुरुष में थी तो जब मरी तो पुरुष बनी क्योंकि जैसा चिंतन होता है वैसा हो जाता है साहब साड़ी पहरो या धोती पहरो सलवार कुर्ता पहनो या लहंगा पजामा पहनो जो भी है कपड़े कपड़े हैं मुख्य बात है चैतन्य की और वो चेतना एक है किसी ने फीमेल बॉडी धारण कर लिया और किसी ने मेल बॉडी कोई स्त्री शरीर में हो गई, पुरुष शरीर में है ये कपड़े अलग अलग है वह चेतना महत्व उस चेतना का है और गीता कहती है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि नी गृहाति तथा शरीरानी विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि साब तो मैं नहीं हूं ऐसी अनुभूति किसी की नहीं है उस वक्त भी तुम थे प्यारे बस तुम बेहोश थे जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी हूं मैं और तीनों अवस्थाओं से परे इसलिए जागृत में क्या हो रहा है मुझे पता है कौन सा सपना मैंने देखा मुझे पता है और एक भी सपना नहीं देखा गहरी नींद सोया वो भी मुझे पता है सुबह उठता हूं कहते हैं लोग सो कैसे नींद हुई कहता हूं बहुत अच्छी नींद आई बड़ी गाढ़ी नींद थी गहरी नींद सोया साउंड स्लिप एक भी सपना नहीं देखा अच्छा आप तो सो गए थे आपको पता कैसे चला कि कोई सपना आया कि नहीं आया सपना देखते हो तो भी पता चलता है सपना नहीं देखते हो तो भी पता चलता है गाढ़ी नींद तुमको कैसे पता गाड़ी नींद तुम तो सो गए थे उस गाड़ी नींद में भी कोई जाग रहा था वो तुम हो जो हकीकत में जागृत स्वप्न और सुशुप्ति तीनों अवस्थाओं से परे हैं तीनों अवस्थाओं का साक्षी है वो मैं हूं कितनी प्यारी बात है और ये यही सत्य है तुम केवल सुख की खोज में मत भटको सत्य को खोजो सुख की खोज में भटकोगे तो दुखी होकर रहोगे पक्का लेकिन सत्य की खोज करने वाला जिसको सत्य मिल गया वो सुखी हो जाता है निश्चित है वो निश्चित है सुखी होने के लिए लोग कितने दुखी हो रहे हैं संसार में देगा तुमने सुखी होने के लिए लोग कितने दुखी हो रहे क्योंकि सुख की खोज में खोज सुख की नहीं सत्य की करो खोज अपनी करो स्वयं की करो प्रेम परमात्मा से करो सेवा संसार की करो इस सूत्र में इस कथा को पिरो है आपकी बार फिर से एक बार दोहराओ खोज अपनी दिमाग में नहीं उतरा अभी बात यदि उतर रही है तो जरा खुल के खोज अपनी खोज अपनी खोज अपनी, प्रेम परमात्मा से प्रेम परमात्मा से, सेवा संसार की सेवा संसार की हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में ये तीन सूत्रों को याद कर लो केवल इतनी सी बात और समर जाएगी जिंदगी सुधर जाएगी सफल हो जाएगी तुम्हारी जीवन की यात्रा कभी कभी कुछ ही सूत्रों में संपूर्ण श्रीमद् भागवत का निचोड़ भागवत का अर्थ बताया जा सकता है गुजरात में एक महात्मा के आश्रम में गया था और उसके आश्रम में तीन छोटे छोटे सूत्र लिखे थे बहुत अच्छे थे मेरे तो याद रह गए मैं तो छोटा था तब से याद है ये गुजराती में लिखा था पर थी खस स्वमांवस इटलू बस पर खस हट जा पर से पर से परे हो जा पर खस हट जा बस अपने स्व में बस जा अपने स्व में स्थित हो जा इतलो बस बस इतना पर्याप्त है इतना करो पर्याप्त है स्व से पर की ओर ले जाने वाली यात्रा का नाम ही संसार है और पर से तुमको हटाकर अपने स्व की ओर जो ले आए उस यात्रा को अध्यात्म कहते हैं अध्यात्म का मतलब है अधि आत्म अधिमाने मैं आत्मा आत्मा में अपने स्व में अपनी आत्मा में जो तुमको स्थित कर दे वह आत्मा यात्रा अध्यात्म है तो स्व से पर की ओर ले जाने वाली यात्रा संसार ऊपर से लौटा ले आने वाली यात्रा जो अपने स्व में स्थित कर दे अपने स्व की ओर लौटा ले आए वही अध्यात्म है सच मानो पशु हो पंछी हो सभी अंत में लौट आते हैं चाहे लाख भटकें लेकिन अंत में लौट आते हैं संध्या होते ही पंछी लौट आते हैं अपने घरों में पशु भी लौट आते हैं अपने स्थान में इंसान चाहे दिन भर भटकता रहे रात होते ही लौट आता है अपने घर को और घर को आता है तो चैन पाता है होम स्वीट होम लेकिन याद रहे ये घर भी संसार का है अंत में तो अपना सच्चा जो घर है धाम है यद गत्वा न निवर्तन तेत धाम परम जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तब तक चैन नहीं तब तक यह थकावट दूर न होगी घर वो है जहां अपने अपने होते हैं वेर यू फील कंफर्टेबल तुमको दुनिया के उसको दिखाने के लिए तुमको नहीं जीना तुम बिल्कुल अपनों के बीच में अपने घर में होते हो बड़ा आराम यू फील सो कंफर्टेबल परमात्मा अपने हैं वह धाम अपना है चैन विश्राम शांति सुकून वही है इसलिए लौटा हो आ अब लौट चले थक नहीं गए माँ होती कपिल भगवान से कहती है हे कपिल संसार में भटक भटक कर थकी हूं तुम्हारी शरण आई तंवागता हम शरण शरण्यं संसार तरोह कुठारम जिज्ञासहम प्रकृते पुरुष से नमा सद्धर्म विदाम तंवागता हम शरण शरण्यं आश्चर्य है कि आदमी न जाने कितने जन्मों से भटक रहा है, फिर भी थका नहीं आ अब लौट चले अपने स्व में खोज अपनी और जो स्व की ओर लौटाया और, और स्व में स्थित हो गया वही स्वस्थ है स्वस्मिन् स्वस्मिन तिष्ठती स्वस्थ गृह तिष्ठती गृहस्थ तिष्ठति इति स्वस्थ जो अपने स्व में स्थित है वही स्वस्थ है उसी से शब्द बना है स्वास्थ्य बाकी सब बीमारी जो अपने स्व में नहीं है वही अस्वस्थ है इसका मतलब है रोगी इसलिए संसार को रोग कहा इसलिए भव रोग ऐसा कहा गया कि यह भवरोग है और उस भवरोग को मिटाने वाली और तुमको पर से लौटा ले आने वाली और तुम्हें अपने स्वम स्थित कर देने वाली यात्रा है श्रीमद् भागवत की यह अध्यात्म यात्रा है भागवत के रूप में कन्हैया जो तुम भटक रहे हो संसार में तो तुमको पुकारते हैं कभी वंशी बजा करके कभी तुम्हारा नाम लेकर के ओए लेट्स गो बैक और तुम तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे गले में हाथ डाल करके कहते हैं आ अब लॉर्ड को अपना मानता रहा जो कभी तेरे अपने नहीं हो सकते और हकीकत में जो तेरा अपना है उसको तू भूल गया सिवाय परमात्मा के और किसी को भी मेरा कहोगे तो मरोगे